शांति शांति शांति ये सत्य तो सत्य अति बदती है सत्य नति ऐसा कहने पर नारद जी ने कहा हम सत्य नति बदानी तो फिर कहे सत्य को जान करके बीजाना ने पर सत्य बदती ज्ञान की बिना नहीं बोल सकता इसलिए ज्ञान चाहिए ज्ञान कैसे होगा तो इसके लिए कहते हैं यदा भी मनु तेथ बीजान आती मत्वे व भी जाना थी मतिस्त्व भी जिज्ञासितव्य थी मतिम जब मनन करता है तो वो ज्ञान होगा ज्ञान का साधन मनन श्रवण करने के बाद मनन करना पड़ता है तब तो साक्षात्कार होगा न अमत्वि जाना थी मनन नहीं करके जानता नहीं साक्षात्कार नहीं कर पाता है बहुत श्रवण तो करते हैं मनन क्या मालूम है मनन नहीं कर पाते हैं मनन का अर्थन है कि स्मरण जो सुना था उसको स्मरण करना क्या क्या बोले थे ये मनन नहीं है युक्त्या संभावित तत्वानुसंधान मनन भवे युक्ति से संभव है जो सुना श्रुति का वाक्य नेह नानास्ति किंचन ब्रह्म में नाना है ही नहीं ये कैसे हो सकता है सारा प्रपंच दिखता है न है कैसे कहेंगे अजीव ब्रह्म एकता कैसे संभव है उसमें युक्ति शास्त्र में बताते हैं विभिन्न प्रक्रिया है युक्ति से पहले संभव है जैसे सपन प्रपंच दिखने पर भी मिथ्या है जागृत प्रपंच भी दिखता है तो सत्य किस निश्चय होगा यह भी मिथ्या है मिथ्या नहीं है, दिखता है तो मिथ्या है इसी प्रकार बहुत तर्क के द्वारा पहले संभव है इसी निश्चय हो संभावना हो तब तो निधि होगा बिल्कुल असंभव लगेगा तो फिर आगे ध्यान क्या बनेगा चिंतन बिल्कुल असंभव लगेगा तो क्या होगा कोई कह तुम विचार तो तुम हो राष्ट्रपति हो अब मन ध्यान करो तो राष्ट्रपति हो जाओ और मैं राष्ट्रपति हूँ सोचते समय जानता है कि राष्ट्रपति कहाँ है मैं तो फिर क्या चिंतन कैसे करेगा जानता है कि मैं कितने राष्ट्रपति कहाँ मूर्ख है क्या तुम पंडित हो मैं पंडित हो मैं पंडित हूँ जानता है मूर्ख तो मनन करने से संभव है ये संभावना होने पर आगे ध्यान होता है सर्वत्र अन्वय और व्यतिरिक्क बताते हैं अन्वय व्यतिरिक्क से कार्य का अनुभव निश्चय होता है मिट्टी होने पर घट बनेगा मिट्टी नहीं तो घट नहीं बनता है तो मृद घट का, का कारण है मनन करेगा तो जानता है नमत्वा भी जानाती अमत्वा न भी जानाती मनन नहीं करता तो नहीं जानता है ये व्यतिरिक्क हो गया मत्व भी मनन करके ही जानता है तो मनन हो गया साधन ज्ञान का मत्तिष्देव भी जिज्ञासव्या जो मत्ति मनन है उसको भी विशेष रूप से जिज्ञासा करो जान प्राप्त करे इति तो बस फिर नारद जी कहती मतिम भगव भी जिज्ञास ही थी मति को भी विशेष रूप से जानना चाहता हूँ कैसे इसे मनन क्या है मैं प्राप्त करूँ मनन करूँ ठीक है मैं यदा भी मनुते थी तर्को मंतव्य विषय आदर मतेर मननम तर्क है तर्क से ही मनन करना होता है इसलिए कुछ तर्क आवश्यक होता है बुदयनाचार्य ने कहा न्याय चर्च मनन व्यपा न्याय चर्चा न्याय शास्त्र का जो अध्ययन है ईश्वर के मनन स्थानापन्न है उपासना वह क्रियते श्रवणानंतरा कथा उसे उपासना परमात्मा के चिंतन होता है सवणे के पश्चात आत्मतत्व तो तो विवेक ग्रंथ है उदराचार्य ने कहा न्याय चर्चा मनन स्थान पड़े ये तर्क है तर्क से मनन करना पड़ता है तर्क से सिद्ध करते प्रपंच मिथ्या दृश्य त्वात्थ रज्जु सर्पवत दिखता है सप्न प्रपंच रज्जु सर्प अमिथ्या है यह व्यवहार काल में भी प्रपंच दिखता है इसलिए मिथ्या है यह तर्क के द्वारा सिद्ध करते मंतव्य विषय आदर मत विषय में आदर है ये मनन बार बार मनन करने पर फिर आगे ज्ञान होता है टीका में विज्ञान कारणी भूतान मतिम व्याच्ठी ज्ञान का कारण हिमति मनन उसकी व्याख्या है भाषण में मतिर्मान मनन मनन कैसे होगा उसका साधन क्या है यदा भी सदधा त्यथ मनुते न सदधन मनुते सद मनुते श्रद्धा तेव विजिज्ञास श्रद्धा भगवी जिज्ञास यदा भी श्रद्धा ती श्रद्धा करता है अब तब मनन करता है जब गुरु वेदांत वाक्य में श्रद्धा विश्वासे है आस्तिक बुद्धि एवं एवं ऐसे ठीक ऐसे ही है आदर बुद्धि आस्तिक बुद्धि है तब मनन करेगा नहीं कोई कुछ कहा उसमें श्रद्धा नहीं तो उसको छोड़ो क्या पागल जैसे कुछ बोलते हैं तो श्रद्धा होने पर जो कहते उसमें आदर एक एक शब्द क्या कहा उसके और विचार ये श्रद्धालु अधिक है तो सुनता है एक एक शब्द कहाँ कहा क्या कहा फिर उसके आगे अपने आप चिंतन चलता रहता है जो श्रद्धा करता है तो मनन करता है श्रद्धा नहीं तो मनन नहीं करता है पागल कुछ बोलता है उसको कोई मानन नहीं करता है श्रद्धा देव मन श्रद्धा करते ही मनन करता है भले श्रद्धा होनी चाहिए श्रद्धा तो ये विजिज्ञासव्या श्रद्धा तो को विशेष रूप से जानना चाहिए प्राप्त करनी चाहिए तो श्रद्धा भगवि जिज्ञास में जानना चाहता हूँ प्राप्त करना चाहता हूँ नाराजी कहते हैं शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्यबुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्वीर यस्तुपलभ्य शास्त्र गुरुवाक्य को सत्यबुद्धि से धारण करना उसमें आस्तिक बुद्धि सम्मान भाव सा श्रद्धा कथिता श्भ भी महापुरुष ने उसको श्रद्धा शब्द सद्ध से कहा गया कहा यह वस्तु उपलब्ध्य जिसे आत्म साक्षात्कार होता है श्रद्धा एक बड़ा साधन है दैवी संपद है कीर्ति साध्य नहीं तो फिर श्रद्धा कैसे होगी श्रद्धा किस प्रकार श्रद्धा नहीं तो श्रद्धा कैसे होगी उसके लिए टीका में दिया भाष्य में आस्थिक बुद्धि श्रद्धा जैसे सुना ऐसे ठीक है ऐसे ही है ये कैसे होगा ये नहीं हो सकता है ये नहीं शास्त्र में कहा है कि आचार्य कहते तो ऐसे ही है इदम उत्तम एव ठीक है मनन हेतुताम श्रद्धा व्याकरोती मनो ने कहा तू श्रद्धा उसकी व्याख्या वैसे में आती आस्तिक बुद्धि श्रद्धा कैसे होगी यदा विस्तिष्ठ तथा शब्द धाती नानिस्तिष्ठन निस्तिषन श्रद्धा निष्ठा तो ज्ञासीतव्य निष्ठाभगव विजिज्ञास यदावे नितिषति निष्ठा करता है तब तो श्रद्धा करता है श्रद्धा का कारण है निष्ठा न अनस्तिष्ठन निष्ठा नहीं करते हुए श्रद्धा नहीं करता है श्रद्धा नहीं होती निस्तिष्ठन व्रद्धा निष्ठा होने पर श्रद्धा होती है निष्ठा पहले नहीं तो श्रद्धा नहीं होती है निष्ठा है श्रद्धा का कारण निष्ठा तुव बीज्ञास तब या पहले निष्ठा को विशेष रूप से जाननी करके करना करनी चाहिए नारजी कहते निष्ठा भगव बीज्ञास जानना चाहते हूँ विशेष रूप से जान करके करने के लिए इसलिए जानना चाहते हैं तीखा निष्ठा क्या है श्रद्धा तुम निष्ठाम व्याच्छे श्रद्धा का हेतु तो निष्ठा है उसकी व्याख्या है भाष्य में निष्ठा गुरु शुश्रूषा आदि तत्परत्व ब्रह्म विज्ञान आय यही निष्ठा है गुरु शुश्रूषा तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया सेवा आदि से प्रणिपात प्रश्न ये सब तत्परता ब्रह्म विज्ञान आय तत्परता कोई तो प्रमादी बहुत प्रमाद कोई कार्य सिद्धा नहीं होगा अलौकिक कार्य भी नहीं होगा तत्परता चाहिए कुछ कार्य करने के लिए तत्पर ही सफल होता है जीवन में तत्परता है सेवा शुश्रूषा प्रणिपात प्रश्न तत्परता ये सब ज्ञान के लिए ये साधन है अंतकरण शुद्धि करने के लिए करने से ही ज्ञान होता है अंतकरण शुद्धि के लिए साधन है सेवा आदि अहंकार का त्याग ये सेवादिकांश से अहंकार का त्याग होता है तत्परता जो कर्तव्य उसमें तत्परता करना चाहिए और आचार्य कहते करना चाहिए उसे फिर जानबूझकर प्रमाद करें वो ठीक नहीं एक बार जो कहा गया करना चाहिए तत्परता नहीं ही कहने पर अभिप्राय जानकर करना होता है और कहने पर तत्पर जो तत्पर होता है वो करता है सफल होता है इसलिए कोई मार्ग तो शास्त्र आचार्य जी मार्ग बताएँगे चलना पड़ता है साधक को अपने आप चलना है तत्परता हो जब शास्त्र जो सुना जो कुछ कुछ ऐसे है, है करने में समय लगता है क्रोध नहीं होना चाहिए किंतु किस किस क्रोध अधिक होता है कहते है गुरु ही गुरु कहेंगे क्रोध को छोड़ दो फेंगे का क्रोध कुछ कोई पकड़े में बीड़ी रखा है तो फेंक देगा तंबाकू रखा है थे तो फेंक देगा, तो देगा और कहीं क्रोध को छोड़ दो क्रोध को कहीं से देगा इसे वस्तु नहीं कि छोड़ दिया प्रयास करता है छोड़ने के लिए फिर हो जाता है उसमें समय लगेगा प्रयास कर धीरे तो धीरे करेगा किंतु जो कर सकता है उसको करना चाहिए <coughs> जिसको करने में देर लगता है उसमें तो ठीक है देर लगेगा ही सीधा एक साथ नहीं कि फेंक देगा किंतु जो किया जा सकता है वो कर सकता अच्छा है करना है ये करना है एक जो कुछ सामान्य नियम है महापुरुष ने रखा है करना है तो करना ही क्यों नहीं करेंगे प्रमाद क्यों करना ऐसे करने से तत्परता होने से तत्पर है सायतेन्द्रियम ज्ञानम तत्पर है सायत तत्परता चाहिए तो ये हो गया निष्ठा गुरु शुश्रता तत्परता ये निष्ठा है निष्ठा होने पर ही श्रद्धा श्रद्धा होने पर मनन मनन होने पर ज्ञान होगा अज्ञान होगा तो सत्य से अतिवादी होगा अभी ये निष्ठा क्यों नहीं होती निष्ठा कैसे होगी गुरु गुरुशुश्रूषा सेवा तत्परता क्यों नहीं होती उसका क्या साधन है यदा अभी करो त्य निषिष्ठती नाकृता निस्तिष्ठती कृतय निस्तिष्ठती कृतिस्तव विजिज्ञास्य थी कृत्रिम कृतिम विजिज्ञासा थी निष्ठा का कारण ही कृति निष्ठा गुरु सेवा करने के लिए सेवा करने के लिए अंत कोण तो कोई सेवा कर सकता है नहीं तो आवश्यक समय पर बहाना बनाकर भाग जाना ये अशुद्ध अंतकोण अशुद्धि का परिचय है बात करते तो बड़े बड़े बात है और जो कुछ करने का समय आया उस तो समय कुछ बहाना बनाने के लिए कौन मना करेगा सिर दर्द तो कभी कोई कह देगा सिर दर्द है दे, पेट दर्द है कुछ ना कुछ कह देगा कुछ को हट जाना तो ये होता है समय पर और जो अंत कोण शुद्ध है वो देखता है करना है तो आगे बढ़ता है करना ही है कोई कहेगा है हम तो पढ़ने के लिए हमको ये क्या ये क्या, क्या कहते हैं तो ये कहाँ तत्परता सेवा और कहेंगे सेवा तो हम करेंगे पैर दबाएंगे पैर कितने लोग को दबाएंगे पैर दर्द हो जाएगा खाली पैर दबाना ही सेवा नहीं सेवा तो बहुत प्रकार है सेवा एक साधन है ज्ञान प्राप्ति का तो सेवा करने के लिए अंत कोण नहीं तो सेवा नहीं कर सकते हैं जो अंत कोण शुद्ध हो तो सेवा भी ठीक कर सकता है इसलिए पहले सेवा करने के पहले ये भी चाहिए करूँ कृति जब कृति करो ती तस् से निष्ठा करेगा सेवा करेगा कृति नहीं नहीं करके से निष्ठा नहीं कर सकता है कृत्वा कृति करके ही निष्ठा को प्राप्त करता है पहले कृति को जानना चाहिए विशेष रूप से कृति करनी चाहिए तो नारजी कहते कृतिम भगव बी जिज्ञासी मैं इसको जानना चाहता हूँ कृति क्या है भाष्य में दिया टीका में दिया निष्ठा निदानम कृतिम विभते निष्ठा का निदान का था कारण कृति ही यदा भी करोती कृतिकार्थ इंद्रिय संयमश चित्ते एकाग्रता करणंच ये कृति है वास्तव तो सेवा वही कर सकता है इंद्रिय संयम हो चित्त में एकाग्रता हो तो वो सेवा कर सकता है क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए वही प्रयत्न करेगा इंद्रिय संयम नहीं चित्त में एकाग्रता नहीं चित्त में व्यग्रता है बहुत विषय चिंतन करता है तो फिर कुछ करते समय वो वो दिखेगा नहीं लगेगा ये गौण है हमारा तो बहुत काम है बहुत चिंतन कर रहा है ये क्या है इसलिए ये पहले इंद्रिय समय में हो चित्त में एकाग्रता हो तभी सेवा शुश्रषा कर सकता है सत्या ही तम निष्ठादीन यथोता विज्ञान अवसना सत्याम ही तम तस्या कृत्यां कृति होने पर इंद्र सामचित्त एकाग्रता पहले हो थोड़े अंत कोण शुद्ध हो तभी निष्ठा होगी शेष से सेवा उसकी सेवा उनसे से श्रद्धा होगी श्रद्धा होने पर मनन करेगा मनन होगा तो ज्ञान होगा ये होते हैं या तुतानी भगवती विज्ञान अवसाननी विज्ञानम अवसान ये शाम तानी विज्ञान अवसानी अंत में विज्ञान कृति से क्या होगी निष्ठा निष्ठा है गुरु शुशूषा निष्ठा होने पर श्रद्धा श्रद्धा होने पर मनन, माना। और मनन होने पर विज्ञान तो विज्ञान का साधन क्या हुआ मनन, और मनन का साधना श्रद्धा श्रद्धा का साधना निष्ठा निष्ठा क्या है गुरु शुशूषा आदि तत्परता और उसका साधन क्या है कृति कृति क्या है इंदिरा समय में चित्त काग्रता ये साधन है टीका में कथम पुनः रहते श्याम उत्तरम उत्तरम पूर्व से पूर्व से उत्तर उत्तर पूर्व का कारण कैसे होता है ऐसा शंका से कहते सत्यामी तत्म पहले कृति होने पर इंदिरा समय में चित्य काग्रह थोड़ी अंतगुण शुद्ध हो आगे निष्ठा श्रद्धा मनन ये सब होते हैं ज्ञान होने तक यह आवश्यक है टीका में कु कृति स्थरी होती कृति पर कैसे होगी कृति पहल होनी चाहिए इंद्रस्व चिताग्र एग्रता कैसे होगी तथा तो तो साद भी सुखं लभते अथ करोसुख ल सुखमें लब्ध्वा कौती सुखम तेविज्ञासी सुखम भगवो जिज्ञाई ज सुख प्राप्त करता है तब तो कृति करता है इंद्रस्व चित क्या करता है सुख ये सामान्य विषय सुख नहीं परमात्मा सुख सुख प्राप्त करने लेने के बाद फिर क्या कृति करनी की आवश्यकता है सुख प्राप्त करना है ऐसा निश्चय जब करता है नित्य सुख ब्रह्म सुख परमात्मा सुख मुख्य सुख प्राप्त करने की इच्छा होने पर ही कृति होती है इंद्र स्वामी में चित क्या करता जिसके जब मुख्यत्व ही नहीं परमात्मा ब्रह्म नित्य निरतः सुख प्राप्ति की चाह नहीं क्यों इंद्र स्वयं करेगा का, चित्त काग्रता क्या जरूरत है बाहर इधर उधर भटकता है जब कवि बहु जन्म के पुण्य एक पल देते हैं विचार करता है संसार के विषय में सब अनित्य है छोड़कर जाना पड़ेगा नित्य सुख की प्राप्ति कैसे होगी मोक्ष तो हो नित्य सुख की प्राप्ति ब्रह्म जी होती तब इंद्रिय स्वयं करेगा चित्त क्या करता करेगा ये करने पर फिर श्रद्धा होती निष्ठा होती निष्ठा होने पर श्रद्धा होती श्रद्धा अनुपर्मन इस क्रम से तो सुखम लब्धवा का तो सुख प्राप्त करना निश्चय करके असुख न असुखम लब्ध्वा करोति, ना सुखम लब्ध्वा करोति, सुखम लब्धा न करोति, सुख प्राप्त नहीं कर नहीं करता है सुखमेव लब्धा करते सुख प्राप्त करना है निश्चय करेगा तब कृति होती है सुखम तो विजिंसित व्यमित वो अनाजिक सुखम भव विजिज्ञास सुख को जानना चाहता हूँ भाष्य में यदा सुखम लभते सुख प्राप्त करता है सुखम निरतिशय वक्ष्यमाण निरतिशय जिसे बढ़कर के कोई अधिक नहीं सुख है किन्दु निरतिशय सुख नित्य सुख वो कैसा आगे कहेंगे लब्धव्य मया इति मन्यते है लब्ध्वा मंत्र में आया लाभ करके प्राप्त करके प्राप्त नहीं किया प्राप्त करना मुझे मैं प्राप्त करूं ऐसा मानता है तब मन्यते तदा भवती तब कृति होती है पीका मैं यदा सुखम लभते तदा भवती संबंध सुख प्राप्त करता है तो कृति होती है ननु न सुख लाभ से इंद्रिय आदि व्यतिरिक्ण अभाव कथम सुख न कृति सुख की प्राप्ति होने के बाद इंद्रिय करेगा कृति करेगा सुख की प्राप्ति जिन सुख की प्राप्ति इंद्र समय चित्त काग्रता के बिना हो जाती है तो फिर वो सुख प्राप्त करने के बाद क्या इंद्र करेगा सुख लाभ से पहले इंद्र चिते का करता नहीं हो तो सुख प्राप्त कैसे करेगा असुख प्राप्त करने के बाद कृति करेगा ये कैसे होगा सुख लाभाधीना कृति कैसे इतिहास हो? सुखम लब्धव्य मैया निर से सुख प्राप्त करूं ऐसा निश्चय करके वक्षमान सुख लब्धव्य अभिमाद यथोद कृति सिद्ध्यति आगे जो निरति से सुख कहेंगे लब्धव्य लब्ध क लब्ध्यत्व अभिमान आप ये प्राप्त करना है इस अभिमान होने पर दृढ़ निश्चय होने पर मुझे नित्य सुख को प्राप्त करना है मैं प्राप्त करूँगा दृढ़ मोक्ष में भुयाति तीत दृढ़ इच्छा ये नृत्य सुख प्राप्त करना है निश्चय करे तब इंद्रशयम योगाभ्यास सब होगा जिते क्या करता ऐसा निश्चय है तो अपने आप ही इच्छा होगी योगाभ्यास करने के लिए अब कोई कहेगा सीधा बैठो थोड़ी देर पाँच मिनट सीधा बैठ जाएंगे अपने आप सोचे चित्त एकाग्रता करने के लिए योग चित्तवृत्ति निरोध योग अनुसार करने के लिए आसन सिद्धि चाहिए आसन प्राणायाम प्रत्याहार तीन घंटा एक आसन में बैठ सके कम से कम अभ्यास करना पड़ता है एक घंटा तो पहले हो सीधा बैठे थोड़ा एक आसन में ये अभ्यास करने से होता है पहले कठिन होता है आधा घंटा भी कठिन होता है किंतु कोई प्रयास करता है तो बढ़ जाता है एक समय तक बहुत कष्ट होता है बाद में फिर अधिक हो जाता है बैठकर कभी देखो पहले लगे सुन हो गया फिर बाद में आपको उठने की इच्छा नहीं होगी आसन खोलने की इच्छा नहीं होगी ऐसे बैठने बड़ा अच्छा लगेगा तो फिर वही अभ्यास करने से होता है करना पड़ता है अभ्यास वो इसी क्या उसी का नाम है तत्परता अपने आप ही करते रहना जितने हो सकता है तो ये चित्तेग्रता इंद्र में ये हो अंत कोण शुद्ध हो तभी तत्परता ये कृत में सेवा कर सकता है निष्ठा निष्ठा होने पर श्रद्धा होती श्रद्धा होने पर मन ज्ञान होगा तो सुख मुझे प्राप्त करना है निरतिश सुख ऐसा निश्चय करने पर ही आगे कीर्ति होती है टीकामें सुख लब्धा करो दृष्टातेन साधय सुख प्राप्त करके कर्ता है इसे दृष्टान से कहते यथा दृष्टफलसुखा कृति तथे यहाँ पर लब्धा करोति करो दृष्टफल सुखा कृति दृष्ट सुखम यस् कृतिया कृति थी थी। थी थी का फल है दृष्ट सुख है कृति करने पर सुख प्राप्त करेगा इंद्र समय में चित्तेकाग्रह हो निरतिशक निरतिशय सुख प्राप्त करेगा दृष्ट है फल कृत्य का फल सुख यह न सुखम लब्धा करोती सुख प्राप्त नहीं करने पर कृत्य नहीं होती तो सुख प्राप्त कैसे पहले पहले करेगा भविष्य अभी फलम लब्धाई तो आगे प्राप्त करेगा सुख तो लब्धा कहते भविष्यत के लिए क्योंकि उसके उद्देश्य से प्रवृत्ति होती है सुख प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति होती है तो आगे प्राप्त करेगा उसको लब्धा का लाभ करके लाभ करना कर लाभ करने का निश्चय करके प्रवृत्ति होती है तद तो उद्देश्य प्रवृत्ति प्रवृत्ति होती है टीका में दृष्टम फलम पुत्र पशु आदि तजन सुख दस उद्देश्य दृष्टा धृष्ट पुत्र पशु धन तजन सुख के उद्देश्य से लोग में कृति प्रयत्न करते लोग धन कमाते हैं विवाह करते पुत्र आदि के लिए पशु आदि रखते हैं। तथा आत्मनिपी सुखम लब करोती सुख प्राप्त करना निश्चय करने पर ही कृति होती है न तो बिना तद उद्देश्यम सुख के उद्देश्य के बिना क्यों अभ्यास कोई करेगा निरिशय सुख प्राप्त करने की इच्छा है तो अपने आप योगाभ्यास करेगा कोई कहने की आवश्यकता नहीं एक बार सुन लिया जितने एकाग्रता चाहिए इंदिरा स्वामी करना है वही करते रहना हमेशा वो ध्यान लक्ष्य वही होना चाहिए जीवन का एक लक्ष्य कर चलना पड़ता है क्या करना है ऐसा नहीं समझे विचार नहीं करे समय चल जाता है पशु पक्षी जैसे खा पी कर मर जाते हैं मनुष्य भी वो पशु पक्षी से भी निकृष्ट है जो धन कमा करके मर गए बहुत धन कमाए बहुत मकान बनाए बड़े प्रसिद्ध हो गए मोक्ष मिल जाता है ना कितने करोड़ रुपया इक ठिकाने पर मोक्ष हो जाएगा पचास सौ करोड़ हजार करोड़ रुपया इकट्ठे कर दे तो मोक्ष मिल जाएगा और कितने बड़े बड़े आश्रम बना देने से मोक्षा मिल जाता है बहुत लोग उसी को बड़ा मानते हैं बड़ा प्रसिद्ध हो गया बहुत करोड़ करोड़ रुपया उसके उसके पीछे भागते है, चलते हैं पता नहीं चलता है उसके पीछे क्योंकि महत्व बुद्धि वहाँ है जहाँ महत्व बुद्धि है वहाँ उनके पीछे अनुप्रज्ञा तो गुरु आचार्य के पीछे चलना चाहिए जिस मार्ग आचार्य देखते उसमें चलना चाहिए कोई कोई देखते है अरे वहाँ तो बहुत रुपया मिलता है यहाँ क्या बैठा है चलो उधर चलते हैं छोड़ करके पढ़ाई पढ़ाई से क्या मिलेगा इतने दिन पढ़ कर के क्या हो गया कोई कहता है इतने दिन में रहा मुझे क्या मिला जाकर रुपया इट करके कमरा बना दिया मकान बना दिया कोई पूछो तुमको क्या मिला <laughs> क्या लेकर के जाओगे उसमें खुश मकान बना दिया साम बना दिया तो ये होता है विवेक होने पर ही विचार होता है मुख्य जो उद्देश्य है सो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना होता है उसमें विघ्न सब है धन संपत्ति, ख्याति मकान बना दिया बहुत कुछ हो गया ये कोई परमात्मा की कृपा नहीं है ये सब विघ्न है साधक नहीं समझ पाते है अच्छे आज साधक के भी ऐसे ऐसे महात्मा के पीछे चलेंगे देखेंगे आगे भी हमको ये स्थान मिलेगा उत्तराधिकारी बनने के लिए बड़े बड़े महात्मा भी कहते हैं हमारे शिष्य बने तो हम उसको मनरेसव बना देंगे उत्तराधिकारी बनाएंगे सन्यास लेते किसके किए आसमें मिलेगा संपत्ति मिलेगी सन्यास तो सो त्यागे और सन्यास लेते कि हम सन्यास लेंगे उनका शिष्य बनेंगे तब तो बहुत बड़ा आश्रम के उत्तराधिकारी बन जाएंगे जैसे मरते समय दस बीस कमरा साथ में लेकर जाएंगे। या रहने के लिए कितने कमरा चाहिए सोने के लिए <laughs> कुछ नहीं चाहिए किंतु उसमें ही अभिमान के कारण जीवन बर्बाद करते हैं इसे लक्ष्य करके चलना पड़ता है तभी तत्परता उसका नाम है ऐसे सुख का उद्देश्य करके कृति करनी पड़ती है लोक में कोई धन चाहता है उसके लिए कितने प्रयत्न करना करता है धन जो कमाते कम प्रयत्न नहीं करते उनको ठंडी गर्मी नहीं लगती है धन कमाने वाले को जो काम करने वाले उनको रिक्शा चलाने वाले धूप हो ठंडी हो वर्षा हो उनके लिए सौ सामान है रुपया मिला तो चलो जो बैठेगा उसके लिए ठीक कर देंगे पानी से बचने के लिए धूप से बचने के लिए और अपने लिए बस एक टोपी लगा दिया तो हो गया सिर बच तो बच गया तो प्रयत्न करते इसे धन कमाने के लिए खाली रिक्शा चलाने वाले नहीं बड़े बड़े करोड़ों पति भी रोटी खाने का समय नहीं मिलता कमाते रुपए रुपया कमाने के लिए उसके लिए समय है जद कि भगवान का नाम ले कहीं हम गृहस्थ लोग हमारे पास कहाँ समय है अब 10 घंटा 8 घंटा बैठेंगे बीस बिल्कुल रुपया गिनती करेंगे दिन भर बैठेंगे उसके लिए पूरा समय महत्व बुद्धि उदर होने से उसके लिए समय है जब विचार करते बहुत जन्म के पुण्य फल देता है ये विचार करते ये सब छोड़ना है नित्य सुख परमात्मा सुख प्राप्त करना है ऐसा निश्चय कोई करे तो उसके लिए प्रवृति होती कृति होती अभ्यास इंद्र समय चित्त एकाग्रता फिर उसके बाद हो जाएगी निष्ठा तो वही सेवा कर सकता है गुरु शुशुषा उसके बाद श्रद्धा होगी मनन होगा ज्ञान होगा आत्मा ने सुखम लब्धा भी करो तुम न तो बिना तदुद्देश्य न इंद्रियाण मनसम पूर्वकम सुखम होती तथा से कथम लव त लब्धवा करोती उच्य इंद्रिय और मन का संयम करने पर ही सुख होता है और सुख को प्राप्त करने के बाद करता है इंद्रिय संयम ये कैसे होगा लब्धवा करोती यदि तथा भविष्य अभी आगे मिलेगा अभी लब्धवा कह देते फलक क्योंकि उसके उद्देश्य से प्रवृत्ति होती है ठीक है भाष्य में नहीं ठीक है उत्तरग्रंथम आकांक्षा पूर्वक उत्थापित आगे ग्रंथ आकांक्षा करके उठाने ढाते भाष्य मे अथईदानी कृतियादीसु उत्तरोषु सत्सु सत्य स्वयम प्रतिभासत न तद विज्ञान इति पृथ् यत्न कार्य तथित सुखम ते विजिज्ञासीव इत्यादि कृतियादीसु सत्सु कृति आगे कृति का साधन क्या है कृति का साधना कृति स्वयं चीत साधन क्या है निष्ठा कृति का फल है कृति है इंद्र समय कृति का फल है निष्ठा निष्ठा का फल है श्रद्धा श्रद्धा से मनन होगा कृति का साधन क्या है सुखम लब्धव्य मय सुखम लब्धा सुख प्राप्त करने की इच्छा हो निर सुख प्राप्त करने की इच्छा होने पर कृति होती है तो कह कृत्यादिषु उत्तरे दरसु सू सत्यम स्वयम प्रतिभाषती सब साधन यदि रह गया तो सत्य स्वयं भान हुजाएगा, हुजाएगा। हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा कृति हो, होर्ति उनसे निष्ठा होगी निष्ठा उनसे श्रद्धा मनन ज्ञान हो जाएगा सत्य का भान हो जाएगा उसके ज्ञान के प्रयत्न प्रथक नहीं करना चाहिए इसे प्राप्त होने पर कहते सुखम तेव विजिज्ञासव्य इत्यादि सुख को जानना चाहिए निरति से सुख तो ब्रह्म है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सुखम भोग वो भी जिज्ञास अभिमुखी भूता है आ, जो नारद कहते सुखम भवो भी जिज्ञास अभिमुख होते सुनने के लिए तैयार होते हैं तब आचार्य उपदेश करते हैं नहीं तो आचार्य उपदेश करेंगे और शिष्य कहीं दूसरे कहीं चिंतन करता है उपदेश व्यर्थ हो जाता है तो अभिमुख होने पर उपदेश उपदेश करते हैं यो वही भूमा तत्सुखम नाल पर सुखम भूमेव सुखम भूमा ते विजिज्ञास भूमान भगविज्ञास वै भूमा तुख जो भूमा है व्यापक है निरतिशय महत है, सबसे बड़ा व्यापक वही सुख हे देश काल वस्तुपरिच्छेद रहते तो जो वस्तु है वही सुख है विज्ञान आनंद ब्रह्म ब्रह्म ही भुमा है वही सुख है अल्पे सुखम नास्तना नाप्य सुखमस्ति परिचन्न सुख है ही नहीं जो कुछ विषय सुख प्राप्त होता है अल्प सुख प्राप्त होता है उससे तृष्णा बढ़ती है तृष्णा वृद्धि जिससे होती है वो सुख नहीं है भूमा है अपरिचन्न सुख वास्तव सुख हुई है अल्प सुख तो तृष्णावर्धक होने से सुख नहीं है दुख ही है भूमि सुखम भूमा ही सुख व्यापक अपरिचिन्न ब्रह्म भूमा तो एवं बीजिज्ञासित जो भूमा है उसको विशेष रूप से जानना चाहिए श्रवण मनन निधि ध्यान साक्षात्कार करना चाहिए भूमान भगव बीजिज्ञासित हे भगव भूमान बीजिज्ञास भूमा को जानना चाहता हूँ नारद जी कहते हैं भाष्य में यो भूमा भूमा शब्द बनता है बहु शब्द से इमनिची प्रत्यय होता है क्या प्रातिपदिक कहे सूत्र क्या है पृथ्वी आदि वी चिवा पहले ईमनिची करने के लिए पृथ्वी आदि वा चिवा भूस इमिच इमनिची करने के बाद बहु लोप भूच बहु बहु क्या क्या इमनिची के ई क्या लोप है अरे बहु के स्थान पर भू आदेश हो जाएगा प्रकृति है बहु उसके स्थान आदेश हो गया हो जाएगा भू ईमन के ई क्या लोप हो जाएगा प्रत्यय क्या रहेगा हैं एकाग्रता है पता चलता है हाँ ईमन ईसि का ई लोप होने पर क्या हैं ईमन मन रहेगा बहु आद, बहु के स्थान पर भू हो गया प्रकृति है भू प्रत्यय है मन भूमन हो गया भूमन का प्रथमांत है भूमा भूमन प्रातिपेदिक भूमान होता है बहुत्व बहुत, तो, बहुत तो अर्थ निरतिशय व्यापक महत् निरतिशय बहुति पर्याय बहुत्व तो अर्थ में तो होता है भाव अर्थ में बहु अर्थ हो जाता है पर्याय है तत्सुखम तो टीका में भूमनो अर्वाक भी वैषयिक सुखमस्ती आशंक्य भूमा से भी नीचे वैषयिकत हो वैषिक सुख वास्तव तो सुख नहीं है तत तत्वर्वाक तो सातिशयवाद भूमा से, <coughs> से भिन्न जितने सुख है सो सातिशय उससे, बढ़ उससे बढ़ बढ़कर कोई उससे बढ़कर कोई सा अतिशय सातिशय जो होता अल्प होता, होता है होता है दुख हेतु तो होता है अत तस्मिन अल्पे सुखम नाशते अल्प में सुख नहीं है ठीक है मैं कथम अल्पत्व भी सुखत्व बार अल्प होने पर तो सुख है सुख अल्प मिला तो क्या दुख हुआ जो तो सुख है अल्प होने पर सुखत्व का बारण कैसे करते हैं उत्तर देते अल्प से अधिक तृष्णा तो त्वाद अल्प सुख प्राप्त होने पर तृष्णा और बढ़ती है और सुख मिले और मिले और मिले और तृष्णा बढ़े तो क्या हो जाएगा तृष्णा जो दुख बीजम तृष्णा दुख का बीज कारण है जो दुख का बीज है उसको सुख कहा जाएगा दुख का जो कारण नहीं दुख बीजम सुखम दृष्टम जरा दिलो के जरा है दुख का बीज कारण जर उसको सुख कहते है लोग में नहीं ठीक तो है मैं दुख रूपा तृष्णा प्रति अल्प से सुख से कथम स्वयं सुखम न भवति दुख रूप तृष्णा के प्रति अल्प सुख तो कारण है किंतु जो सुख है स्वयं सुख क्यों नहीं होगा इतनाशंका नहीं कहते जब दुख का बीज है वो सुख नहीं कहा जाएगा उसको तस्माुक्तम न अल्पे सुखम स्थिति अल्प सुख नहीं है ठीक है ठीक है अल्प से सुख से दुखांतर्भाव सिद्धे फलित मह अल्प सुख दुख के अंतर्भूत हो गया दुख है तार्कि के लोग एक दुख ध्वंस मुक्ति मानते है एक दुख का ध्वंस आत्यंतिक निवृत्ति एकेशी दुख में से पाँच ज्ञानेन्द्र है प्रसिद्ध और एक मन छ इंद्रिय हो गया छ इंद्रिय के छ बुद्धि इंद्रिय ने ज्ञान और छ विषय शब्द स्पर्श रूप आदि छ इंद्रिय छ बुद्धि छह विषय कितने हो गए अठ हो गए सुख दुख शरीर सुख दुख शरीर कितना हो गया ये सी दुख है इनका ध्वंस ही मुख्य मानते है वेदांत भी दुख ध्वंस कहते हैं, किंतु परमानंद की अभिव्यक्ति मानते हैं। अज्ञान आदि के निवृत्ति और परमानंद की अभिव्यक्ति तार्किक लोगो अब परमानंद की प्राप्ति नहीं मानते है एक दुख का ध्वंस एक दुख में सुख भी है एक विश्व के अंदर दुख है नहीं दुख है और सुख सुख भी है ये जो वैसे सुख उसको दुखा में रखा है अ तो भूमि व सुखम इसलिए सिद्धवा अल्प से सुख दुखा से दुखांतर्भा भी सिद्धे पलित मह सुख है तृष्णादि दुख बीज तो असंभवाद भूम क्योंकि भूमा जो सुख है निरति से तृष्णादि दुख बीज नहीं होता है संभव नहीं तृष्णादि दुख है दुख का बीज नहीं होता है तो दुख बीज नहीं होने से वही वास्तवसुख भूमा ही सुख अल्पजोह सुख नहीं है किम लक्षण हो असो भूमा इतः अरे भूमा तो ये बीजि भूमान भगव बीजिज्ञास भूमा को जानना चाहता हूँ तो भूमा कैसा है ठीका मैं भूम सविशेषत्व निर्विशेषत्व वाई प्रश्न पूर्वक निर्विशेषत्व निर्धार है जो भूमा है ब्रह्म वो क्या सविशेष है या निर्विशेष है सब। विशेष ही स वर्तती थी सविशेष निर्विशेष होता है निर्गता है विशेष यत कोई विशेषण नहीं शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष है वही भूमा है सविशेष होगा तो उसमें विशेषण कुछ विशेष रहेगा तो ये पुष्ते जो भूमा है वो सविशेष है या निर्विशेष है ईश्वर सविशेष है शुद्ध चेतना निर्विशेष है तो भूमा जो सुख है वो सविशेष है या निर्विशेष है प्रश्नकर्के निर्विशेष निर्धारय निर्विशेष इस निश्चय करते किं लक्षण सुभूम ये पश्य नान्य शृणोती न्यतना स भूमा अथ यश्यन शृणोन विजाती तद्प यो वै भूम तदमृतम थथ यद तन्मर्त स भगवान कस्त शेय महिमिनी यदि वह न महिमिनी थी भूमा वही यद तो नान्य तो पश्यती नान्य सुने ती ना थी अन्य दिखता दिखने वाला नहीं सुन दिख कोई वस्तु नहीं जिसको देखे कुछ अपने से भिन्न कुछ नहीं सुने किसको जाने अन्य अन्य को देखता है, सुनता है, जानता है जहाँ अन्य अन्य है ही नहीं देखने वाला शब्द दृश्य सुनने वाला शब्द ये सब कुछ भेद है ही नहीं सब भेद रहता तो निर्विशेष सभूमा अथ य पश्यति और विद्यावस्था में अन्य देखता है अन्य अपने से भिन्न दिखता है अपने से भिन्न शब्द सुनता है अपने से भिन्न कुछ जानता है सुख दुख अनुभव करता है भी जानाती तद अल्पम जब ही अन्य देखना सुनना होता है वो अल्प है परिचिन्न है इसलिए मोक्ष जो लोग मानते मोक्ष में भी यदि सुख अनुभव करेगा कुछ अपने से भिन्न का देखेगा सुनेगा ग्रहण करेगा तो परिचन्न होगा वो वास्तव में तो नहीं मोक्ष यो भाई भूमा तद जो भूमा है वो अमृत है अविनाशी है अथ यदअल्पम जो अल्प परिचन है स्विनाश नष्ट होने वाला है सब भगवह कस्मिन प्रतिष्ठित हे भगवह भूमा किसी में आश्रित है इति स्वयं महिम अपने महिमा में हे यदिव अपने महिमा में अथवा महिमा नहीं स्वयं प्रतिष्ठित हे कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं उसको टीका में नान्य श्रृणती सूमाध जहाँ अने श्रृणता नहीं भूमा भाष्य में यूमान तत्व भूमा तत्व में न्यद्रष्टव्यम अनेक दृष्टान विभुक्तृश्या पश्य तथा नान्य सुनोती तदूमा एक नान्यत सुणोती पश्यती कह देने से जितने वेद सबका निराकरण हो जाता है अन्यत दृष्ट्यम दर्शन का विषय कर्म अन्य किसके द्वारा होता है अन्य इंद्रिय से होता है चक्ष आदि के द्वारा अन्य न करे न देखेगा दृष्टा अन्य दृष्टा अन्य इंद्रिय अन्य दृश्य अन्य सब विभक्त होकर के दृश्यात विभक्त दृश्य से दृष्टा भिन्न होता है एक दृश्य से दृष्टा भिन्न है और दृष्टा का इंद्रिय भी भिन्न है ये अलग अलग होता है तथा नान्य श्रुण्ति अन्य शब्द अन्य करने के द्वारा अन्य दृष्टा सुनता ये अल्पम्य होता है जब नहीं सुनता है तब वही भूमा है ठीका में नान्य सुनती सब भूमा किमिंति स्पर्शनादिश्वि सत्सु दर्शन श्रवणव निषेधत्वन अत्र ग्रहण नान्य स्पर्शति नान्य शुणती नान्य जाना तीन रखा अस्पर्श करता है स्पर्श करता है क्या तो अन्य इंद्रिय का विषय का निराकरण नहीं करके खाली अन्य देखता नहीं अन्य सुनता नहीं अन्य जानता नहीं तो खाली देखना सुनना दो इंद्रिय का ग्रहण क्या किमित स्पर्शनादिश्वि साप स्पर्शन स्पर्शनेंद्रिय रसनेद्रिय है घ्राणींद्रिय है तो सब इंद्रिय का विषय ग्रहण होने पर भी केवल दर्शन दर्शनश्रवण का ही निषेध करते हैं ग्रहण इत्याश्या है? भाषा में नामूपेरव अंतर्भा विषय भेद से त्राहक यहाँ दर्शनश्रवण ग्रहण अन्यां से उपलक्षणा इसको कहते उपलक्षण एक दो का नाम ले लिया दर्शन श्रवण सब इंद्र का विषय लेना अन्य इंद्र का विषय ज्ञान नहीं होता है और नाम रूप शब्द और रूप है अर्थ ऐसे अंतर्भा जितने विषय सब नाम रूप में अंतर्भूत है विषय भेद जितने तद ग्राहक ग्रहणम नाम का ग्राहक होता है श्रवण इंद्रिय रूप का ग्राहक दर्शन इंद्रिय ये दोनों दर्शन श्रवण ग्रहण अने का उपलक्षण होने के लिए ग्रह के कृष्ण तदितर ग्राहक दर्शन श्रवण अने सब सब सभी का व्यापार जहाँ नहीं होता है वही भूमा है टीका <coughs> में अनुक्ता स्पर्शनादीना उपलक्षा अत्रहण स्पर्शना से तो भूमि निभात् जो नहीं कहेगे अनुक्तान स्पर्शनादिना स्पर्शन आदि से क्या लेना रसन घ्राण घृणी इंद्र रसन इंद्र के द्वारा स्पर्शन तीन तीन हो गया स्पर्शनादि से स्पर्शनादिना उपलक्षण तत्व ग्रहण हाँ अनुता नाम स्पर्शनादिनाम उपलक्षण के रूप से दो का ग्रहण किया स्पर्शनादि अभिषेक तो सभी भूमि भावा भूमा ब्रह्म स्पर्सन्न का भी विषय नहीं रसनेन्द्रिय का भी विषय नहीं घृणीन्द्र का भी विषय नहीं सब सबका उपलक्षण किए दो का नाम लिया लक्षण वाक्य लक्षणवाक्योक्ति ये भूमा का लक्षण है नान्यत पश्यति नान्य शुणुति नान्य विजाती सब भूमा ये वाक्य में जो दो लिया है उपलक्षण है तेतुम प्राय सभाष्य में मनन त्र उतम द्रष्ट्यम नान्यत मनुती मनन पहले कहा नान्यत मनुते नान्यत बीजानाति कहा ये भी मनन भी नहीं अन्य प्रायश मनन पूर्वक होता तो विज्ञान अस अन्य बीजानाति भी ज्ञान, ज्ञान होगा तो उसका है तो मनन भी चाहिए मनन पूर्वक विज्ञान होता है तो भी मनन ज्ञान सब का अभाव किसी इंद्र व्यापार नहीं अंतकर्ण के व्यापार नहीं भूमा तत्व है आत्मतत्व है ठीक है यस्मिन ठीका यस्करण तत्विचारा अन् न पश्य न शुणो न मनोति नजाती सूमा दृष्टिदृश्याद निषेधे अभ्यास अकलक्षित जिसे अधिकरण में उपसरतीस अचारा विचारनायम नायाम तो तत्व तो विचार करने पर अन्य अन्य को देखता नहीं सुनता नहीं मनन कर नहीं जानता नहीं वही भूमा है जान दृष्टा दृश्यादि विकल्प है ही नहीं दृष्टि दृश्यादि विकल्प निषेध है न दृष्टा दृश्य और दर्शन साधन का निषेध करने से अध्यास अधिकरण तो उपलक्षित से दृष्टा दृश्यादि का निषेध करेंगे राज्य में सर्प दिखता उसका निषेध करते हैं दिखता है और निश्चित करते नहीं उसको कहते अध्यास आरोप दृष्टा दृश्य दर्शन के भान होते हैं उनका निश्चित करेंगे तो वो अध्यास आरोप है आत्मा में अध्यास का अधिकरण होता आत्मा ब्रह्म में अध्यास अधिकरण तो अधिकरण तो, अध्यास तो अध्यास नाम को कोई धर्म नहीं है जब मोक्ष हो जाएगा अध्यास नहीं होगा तो अध्यास अधिकरण तो से आएगा इसलिए अध्यास अधिकरण तो उपलक्षण है काकवंत देवदत्त काक व देवदत्त से गृहम देवदत्त का घर कवा जहाँ बैठा है कवा उड़ जाएगा तो घर रहेगा तो घर को जानने के लिए काक चिन्ह हुआ काक कहते उपलक्षण अविद्यमान पर इतर व्यावृतक हो काक को देख ले हाँ बैठा पहचान लिया आगे जब जब देखेगा का काक वहाँ रहता है क्या तो नहीं रहने पर भी देवता घर पहचान में आ गया इसी प्रकार ये अध्यास अधिकणत् से उपलक्षित स्वरूप है अध्यास अधिकण तो भ्रम काल में है उसे उपलक्षित हो गया शुद्ध स्वरूप है वही विकल्प अभिषेक में विकल्प का विषय नहीं शुद्ध चिद है वही भूमलक्षण भी तो करते एवं एवं एवं लक्षणों यह सबुमा एक पद है एवं लक्षणों एवं लक्षण हो जाएगा नहीं तो लक्षण न सके ही। एक पद लक्षणों यह सूमा ऐसे लक्षण वाला ही भूमा है टीका में उत्तम एवं लक्षण स्पुट विमृशी ये जो कहा लक्षण है उसका स्पष्ट करने के लिए इसके ऊपर विकल्प करते अन्य तो नहीं देखता है नहीं सुनता है इसके ऊपर थोड़ा विचार करना है क्योंकि भूमा का लक्षण है उसको स्पष्ट जानने के लिए ओम अप आप...